दोस्त एक थी भैंस एक थी गाय भैंस का नाम था शमा गाय का नाम जामा दोनों में पक्की दोस्ती थी दोनों सदा ही साथ रहती थीं और दोनों खूब दूध भी देती थीं रा कोरा झागों वाला चिकना चिकना झागों वाला दूध ढेर सा देती रामा दूध ढेर सा देती शमा कोई इसको गट गट पीता कोई इसकी खीर बनाता कोई इसका दही जमाता कोई इसकी बर्फी खाता गोरा गोरा झागो वाला चिकना चिकना झागो वाला दूध ढेर सा देती रामा दूध ढेर सा देती शमा जामा और शमा की आदतें एक जैसी नहीं थीं शमा को नहाना अच्छा लगता लेकिन जामा को पानी देखकर ही सर्दी लगने लगती जामा को तो एक ही शौक था खाने का हर वक्त कुछ ना कुछ खाती रहती कच्चा पक्का गला सड़ा रामा सब खा जाती शमा रामा से कहती अरे यो रामा अरे ये गंदा कच्चा पक्का खाना हर जगह मत खाया कर घर का चारा ही ठीक है रामा बिल्कुल नहीं सुनती एक दिन खूब वर्षा हुई सब खुशी से वर्षा में नहाने लगे शामा भी ठुमकती ठुमकती अपने छप्पर से बाहर आ गई और बारिश में नहाने लगी शामा तो नहा रही थी मगर रामा कभी कहीं छुपती कभी कहीं छुपती पर वह बस्ती भी तो कब तक हवा का एक झोंका आया उसने रामा के छप्पर को उड़ा दिया वर्षा का पानी उसके घर में भी घुसाया अब रमा कहां तक पश्ती उसको भी वर्षा की बूंदों ने भीगो ही दिया थोड़ी देर बाद वर्षा रुक गई रमा की तबीयत खराब हो गई शमा ने उसकी यह हालत देखी तो शमा से रहा ना गया अरे ओ रमा चल मैं तुझको डॉक्टर बाबू के पास ले चलूं चल तू मेरे साथ चल मगर रामा डॉक्टर बाबू के पास नहीं गई रामा को बुखार हो गया उससे कुछ नहीं खाया गया उसका माथा भी गरम होने लगा रामा ने श्यामा को देखा श्यामा को कहीं गुड़ खाने को मिलता कहीं भूसी और कहीं चारा और कहीं हरे-हरे पत्ते हरी-हरी घास हरी रामा का भी मन करता कि वो भी ये सब कुछ खाए पर उससे तो खाया ही नहीं जा रहा था कभी उसके पेट में दर्द होता और कभी सिर में सामा ने उससे एक बार फिर कहा अरे रामा तू कहे तो डॉक्टर बाबू को यहां बुला दूं देख तू ठीक हो जाएगी कितनी बार तुझसे कहा ऐसी वैसी खराब गली सड़ी चीजें मत खाया कर अब भूखो मर रही है ना रामा डॉक्टर के लिए नहीं माने धीरे-धीरे शाम हो गई फिर रात हुई सब सो गए शमा का बुखार और दर्द बढ़ता जा रहा था उससे न बैठा जा रहा था न सोया जा रहा था सब सो रहे थे पर शमा जाग रही थी उसने ज़ामा के रोने की आवाज सुनी वो फौरन भागी-भागी आई अरजामा से बोली रामा देख अब मैं तेरे एक नहीं सुनूंगी तुझे दवा खानी पड़ेगी शमा डॉक्टर को बुलाने चल पड़ी वो गली कूचों से होती हुई एक घर के बाहर आकर खड़ी हो गई और जोर-जोर से चिल्लाने डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू दरवाजा खुला और एक आवाज आई अरे शम तू यहां कैसे डॉक्टर बाबू रामा को बहुत बुखार है पेट में दर्द है दिन में खूब बारिश हुई थी उसी में भीग गई थी उसे सर्दी तो नहीं लग गई डॉक्टर बाबू उसका दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ खुद ही भागी-भागी आई हूं डॉक्टर बाबू जल्दी चलो ना डॉक्टर बाबू ने जल्दी से अपनी दवा की पेटी उठाई और श्यामा के साथ चल पड़े जब श्यामा घर वापस पहुंची तो उसने देखा कि जामा चुपचाप जमीन पर पड़ी थी डाक्टर बाबू डाक्टर बाबू इसे इसे क्या हो गया ये तो बोलती ही नहीं अरे श्यामा तू घबरा मत जरा देखने तो दे सब सुबह तक ठीक हो जाएगा पर श्यामा तो रामा से कहना वो गंदा साड़ा खाना ना खाया करे ये पेट का दर्द और बुखार इसे नहाने से नहीं हुआ है ये हुआ है हर वक्त जगह-जगह खाने से इसे कहना घर का चारा भूसी ही खाया करे डॉक्टर बाबू ने रामा को एक सुई लगाई फिर वो चले गए सुबह हुई रामा की आंखें खुलने लगी उसका दर्द अब कम हो गया था शमा ने रामा को खुशी से अपने गले लगा लिया देखा डॉक्टर बाबू की सुई से ही ठीक हुई ना कह रहे थे अब ये कच्चा पक्का गंदा खाना हर वक्त मत खाया कर इस तरह से दो दिन बीत गए रामा बिल्कुल ठीक हो गई वो अब घर पर ही भूसी चारा और घास खाती एक दिन फिर वर्षा हुई ज़ामा ने शामा को पुकारा अरे ओ शामा देख तो टिन-टिन करती बूंदे आ रही हैं आज तो मैं भी नहाऊंगी और फिर खूब बरसात हुई ज़ामा और शामा अपने-अपने छप्रों में से باہر آگئی پھر وہ ورشا کے پانی میں خوب نہ hain سب ورشا میں نہا رہے تھے آئی آئی آئی آئی آئی آئی برخارانی شاما شاما خوب نہ जिम चमरिम चमरिम जिन सारे बादल बरसते जाए आई आई परिचारानी समामा शम्मा को न आए आई आई अब रामा बीमार ना होगी खाती हर का चारा kada gala bahar ka khana chhod diya hai sara ha ha chhod diya hai sara ai ai barsha rani rama shama shama